मिला है। कहा कि समय बहुत कम है हमारे पास पहला दिन तो आधा चला गया उदघाटन के लिए तो जितना समय आप दे पाए उतना अच्छा है शाम को पांच बजे किसको किसको जाना है वापस हाथ ऊपर करें किसको पांच बजे जाना है तो ठीक है पांच बजने का आप सकते ये विषय चालू रहेगा ठीक है ना धान की खेती कौन करते हैं धान अच्छा मुझे तो एक ही खेत नहीं दिखाई दिया धान का दिल्ली से मैं यहां तक आया हूं एक भी खेत नहीं धान का ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ रोड साइड पर केवल गन्ना लगा है पीछे धान है ठीक है ठीक है ठीक है सब्जी कौन उगाते हैं सब्जी है? सब्जी वाले कौन है सब्जी वाले महापापी सबसे ज्यादा खाद डालने वाले सबसे ज्यादा दवा छिड़कने वाले लोगों को जद खिलाने वाले कौन कौन है, है, है, है यहां भी बैठे ये भी बैठे ठीक है क्या करे आप बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नहीं आप कर रहे हैं लेकिन ये ये नहीं कर रहे ना ये नहीं करे ना इनकी सूची भेजना पड़ेगा ना ऊपर जल्दी साथियों सब्जी पैले ले लेंगे है ना बाद में धान लेंगे नहीं तो क्या होता है धान वाले भाग जाएंगे गन्ने वाले अगर मैं कल गन्ना लेता ना एक भी नहीं बैठता यार सब चले जाते इसलिए मैंने आखिरी रखा है समय मिला तो आखिरी लास्ट में जगह साथियों सब्जी के बारे में ऐसा अभ्यास है कि 60 प्रतिशत सब्जियां उपभोक्ता तक पहुंचती नहीं बीच में सड़ जाती है ये सौ किलो अगर सब्जी का उत्पादन आप लेते हैं तो साठ किलो बीच में ही सड़ जाती है इसका कारण है उसकी भंडारण क्षमता नहीं है रासायनिक खाद कीटनाशक दवाएं उनकी भंडारण क्षमता नष्ट करते हैं लेकिन जीरो बजट की सब्जी आप देखोगे कभी नहीं सड़ेगी आपका टमाटर रासायनिक का रखिए दूसरे दिन सड़ जाएगा हमारा टमाटर एक महीना वैसा ही रहेगा जगह पर सूखेगा लेकिन सड़ेगा नहीं जगह पर सूखेगा सड़ेगा नहीं गारंटी है आपका पैज दो दिन में सड़ता है अगर हवा में आद्रता ज्यादा है हमारे पैज दो साल रखिए कुछ नहीं होगा ओनियन ओनियन बोलते हिंदी में ओनियन हाँ, अब समझ में आ गया अब समझ में आ गया आपका गुड़ बारिश में जैसे उसे गंगा बहरी है गुड़ में से मक्खियां लगती है हमारे गुड़ पर एक भी मक्खी नहीं लगेगी ना तो पानी छूटेगा इतना कठिन होगा वो किपिंग क्वालिटी भंडारण क्षमता केवल जीरो बजट में आती है यही बेंगलोर का एक सेमिनार हुआ था सब्जियों पर इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी थी यूरोप से आए हुए हमारे मित्र इस विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे कि जय बज की सब्जियां सड़ती नहीं है हमने उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन रखा तब उनका विश्वास हो गया। सब्जी ऐसी फसल है जो लोगों को स्वास्थ्य तो देती है स्वाद भी देती है पोषण तत्व भी देती है लेकिन कौन सी सब्जी रासायनिक खेती की सब्जी न तो स्वाद देती है न पोषण देती है रासायनिक खेती की सब्जी कुछ वरदान जरूर देती है मानवों को तो वरदान है कैंसर डायबिटीज हार्ट अटैक है ना बड़े वरदान देती है और मोक्ष प्राप्ति देती है अंत में क्या देती है मोक्ष प्राप्ति देती है सब्जी वालों को पुण्य लाभ होता है लोगों को मोक्ष में जीरो बजट के सब्जी में आपको सभी गुंधों में मिलेंगे आप प्रतिम स्वाद पोषण तत्वों से उत्प्रोत औषधी तत्वों से उत्प्रोत रासायनिक में सब्जियों का लागत का मूल्य कितने ऊंचाई तक जाता है जीरो बजट में लागत का मूल्य शून्य होता है क्योंकि कुछ खरीद कर डालना ही नहीं है दाम डेढ़ गुणे नागपुर हैदराबाद पुणे बेंगलोर तिरुवनंतपुरम चेन्नई हमारे सब्जियों के आउटलेट है वहां के व्यापारी पहले हमारी सब्जी किराए राह देखते जीरो बजट वाली ये समाप्ति के बाद बाकी ऑप्शन लेंगे क्योंकि जब वो खुदा व्यापारी को सब्जी बेचते है ना वो कॉलोनी में जाते हैं, तो कॉलोनी वाले उनको वही मांगते हैं, दूसरी मांगते नहीं क्योंकि एक बार खाने के बाद मतलब होता है कि यही चाहिए हमें पैसे कुछ भी यही चाहिए डेढ़ गुणे दाम मिलते हैं इसलिए दिल्ली से नजदीक है आपका मेरठ सहारनपुर शामली जिला और अगर यहाँ से जलमुक्त सब्जियाँ दिल्ली में जाएगी तो दिल्ली के तो स्वस्थ मिलेगा ही थोड़ी सहमति भी मिलेगी अच्छा काम करने की है दिल्ली वालों को अच्छा काम करने के लिए संमति भी मिलेगी आपको ज्यादा पैसे भी मिलेंगे तो ऐसे हम प्लान बना रहे हैं कि दिल्ली को घेरा जाए दिल्ली के चारों ओर किसानों के सब्जी उत्पादकों के क्लब बनाए जाए जो केवल प्राकृतिक सब्जियां उगाएंगे दिल्ली के हर केंद्र में वह किसान अपनी सब्जी लेकर जाएगा बिचोला कोई नहीं होगा सब्जी का दाम वो खुद रखेगा बेचकर सभी पैसे अपने जेब में रखकर चलाएगा बिचोला कोई नहीं रहेगा इस तरह का नियोजन हम चल करना चाहते है भविष्य में ये हैदराबाद में हो रहा है चेन्नई में भी, भी हो रहा है बेंगलुरु में भी हो रहा है तो साथियों चले सब्जी की तरफ सब्जी लगाने के पहले पौषशाला में पौधे उगाते हैं ना पौषशाला को क्या कहते हैं आप language Hindi में ना सही कहते हैं English में पोस्टशाला कहते हैं बोले पोस्टशाला जो पौषाला लेने की पद्धति है वो अशास्त्रीय गलत है क्या किया जाता है यहां की मिट्टी इधर खींची जाती है इधर की मिट्टी इधर इधर की मिट्टी इधर उधर की मिट्टी उधर फिर यूरिया और रासायनिक फेंका जाता है गोबर का घात फेंका जाता है बीज छिड़का जाता है वो मिट्टी में मिला जाता है उसमें पानी भरा जाता है जो किनारे किनारे के पौधे अच्छे है एंड बीच के पौधे पीले हैं, है बीमारीग्रस्त है वो रोपाई के लिए योग्य नहीं है ये पारंपरिक विधि है इससे अगर एक एकड़ का आप पौधे करने लगोगे तो आधा एकड़ का ही पौधा मिलता है बाकी बर्बाद होते हैं तो इससे एक विकल्प हम आपके सामने रखना चाहेंगे जिसमें बढ़िया ढंग से आप पौधशाला कर सकते हैं और पौधे उगा सकते हैं देखिए पौधशाला जिनकी मातृभाषा हिंदी है वो नर्सरी लिखें जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है वो पोषशाला लिखें ये निकाली है पहले। निकाली पहले आखिर निकाली आप बेटा नीचे बैठिए आप नीचे बैठ कर आप एडजस्ट करिए पीछे वालों को दिखाई नहीं देता दिखाई देता है क्या इस कोने में दिखाई देता है आपको अच्छा, अच्छा? दिखाई देता है दिखे दिखे दिखे दिखे। अरे पीछे पीछे वाले दिखाई देता है बोर्ड नहीं इधर के हिमाचल प्रदेश आसाम बंगाल हाँ लिखे जहां पौषशाला लेना है वहां दो बार जोताई करें सीधी और आड़ी आखिरी जो के पहले एक हजार वर्ग फीट जगह पर एक हजार वर्ग फीट जगह पर वर्ग फीट वर्ग वर्गपीट माने वर्ग भीट। वर्ग बोलते हैं ना हाँ स्क्वायर फीट बोलते हैं, ठीक एक हजार वर्ग फिट के लिए जगह पर दस किलो घन जी छिड़क दीजिए सॉरी चार किलो सॉरी चार किलो घने जी छिड़क दीजिए चार किलो घनजामूत छिड़क दीजिए चार किलो नहीं, 10 किलो दस किलो लिखे दस किलो लिखे वर्ग फिट गड़बड़ हो गए 10 किलो एक हजार वर्ग फीट जगह पर 10 किलो धन जो अमृत छिड़क दीजिए बाद में अंतिम जोताई करें, बाद में अंतिम जोताई करें, बाद में अंतिम जोताई करें। जोताई से मिट्टी में मिला दे ठीक हुआ है एक हजार वर्ग फीट पर कितने घने जो आप छिड़का हमें दस किलो उसके बाद क्या किया अंतिम जोताई कर दिया है ना न हाँ। अब देखिए हर साढ़े चार फ अंतर पर हर साढ़े चार फ अंतर पर इस तरह नाली और बेड तैयार करिए इस तरह नाली निकालकर बेड तैयार करिए साढ़े चार फीट अंतर पर नाली निकालकर नालिया कितने अंदर पर रखना है साढ़े चार फुट अंदर पर क्या निकालना है नाली बोलते ना क्या बोलते हैं आप उसको नाली निकालकर इस तरह नाली निकालना है ताकि ताकि नाली के ऊपर की चौड़ाई डेढ़ फीट आएगी नाली के ऊपर की चौड़ाई डेढ़ फीट आएगी और डेढ़ की चौड़ाई कितनी आएगी आप तीन फीट आएगी राइट बेड़ की चौड़ाई तीन फीट आएगी बेड़ की चौड़ाई तीन फीट आएगी याद रख ठीक है बाद में बीजों को बीजामृत का संस्कार करें बीजों को बीजामृत का संस्कार करें धान के अथवा प्याज के बीज प्याज ऑनियन धान के अथवा प्याज के बीच धान के अथवा प्याज के बीच उंगलियों से हम सीधे तरह से बो सकते हैं क्योंकि जाड़े हैं उंगलियों से हम सीधे बो सकते हैं क्योंकि थोड़े जाड़े हैं लेकिन मिर्च लेकिन मिर्च बैंगन मिर्च बैंगन टमाटर मिर्च बैंगन टमाटर फूलगोभी पत्ता गोभी ब्रोकोली ब्रोकोली, ब्रोकोली, ब्रोकोली एक गोभी जैसा प्रकार है बहुत महंगा कट्टा है दिल्ली में ब्रोकोली बीज हम देंगे आपको शिमला मिर्च शिमला मिर्च जैसे फसलों के बीच इतने छोटे होते हैं बारीक होते हैं इन फसलों के बीच इतने छोटे और हो बारीक होते हैं कि उंगलियों से बोते समय एक ही जगह दस बारह बीज गिर जाते हैं उंगलियों से बोते समय एक ही जगह दस बारह बीजों का गुच्छ गिर जाता है जिससे उनकी रुद्धि ठीक से नहीं होती इसलिए इन इंदिजों में इसलिए इन इंदिजो में है नहीं इसलिए इन इंदिजों में जितनी बीस की बीस का भार है जितना बीस का भार है उसके दस गुना जितना बीस का भार है उसका दस गुना घन जो अमृत बीज के साथ मिला देना है दस गुना घन जो अमृत बीज के साथ मिला देना है अगर दस ग्राम बीज है तो कितना सौ ग्राम का इससे क्या होता है बीज बोने में सुविधा होती है एक ही जगह दस बारह बीज गिरते नहीं है ना अब लिखे एक पेन जैसी छोटी लकड़ी लेकर एक पेन जैसी छोटी लकड़ी तैयार रखिए कतारें निकालने के लिए बेड पर कतारें निकालने के लिए एक पेन जैसी लकड़ी तैयार रखिए होगा बाद में बेड के ऊपर एक सेंटीमीटर जाड़ा घनल जीवामृता का स्तर छिड़क दे बेड़ के सतह पर एक सेंटीमीटर इतना चौड़ा घनल जीवामृता का स्तर बिखेर दे घन जीवामृत बेड पर डाल दे एक सेंटीमीटर यानी इतना चौड़ा ओनली ऐसा स्तर उस पर डाल दे जी अमृत हाथों से छिड़क दे बाद में उस लकड़ी से या पेन से या किसी छोटे लकड़ी से बेड पर छोटी छोटी नालियां निकाले कटारे दो कतारों के बीच में तीन इंच अंतर आना चाहिए दो कतारों के बीच में तीन इंच अंतर बीज डालने के लिए दो कतारों के बीच में तीन इंच अंतर आना चाहिए बीज डालने के लिए थोड़ी थोड़ी नाली छोटी छोटी कतारें निकालना है और दो कतारों के बीच में कितना अंतर आना चाहिए तीन इंच चार उंगलियां तीन इंच कितनी उंगलियां होती है चार उंगलियां हो okay? है बाद में उंगलियों से उन कतारों में बीज डालिए पतले पतले बाद में जो फसल लेनी है उसके बीज उन कतारों में पतले पतले डाल दीजिए एक के पास एक धनिया जी वहां को मिलाने से अब सुविधाजनक होता है डालना डाल दिया वही ऊपर निकली मिट्टी से बीज ढक दे उंगलियों से वही जो कतारें निकालते समय ऊपर मिट्टी उठकर आई ना उसी मिट्टी से उसको डक दे बीजुम को इसको क्या कहते आप फवारा हाँ हजारा बाद में हजारा से जीवामृत छिड़क दे बेड पर बाद में हजारा से बेड पर जीवामृत छिड़क दे की बीस फीट तक है बेड़ की लंबाई कितनी तक बीस फीट दो बेड के बीच में डेढ़ फीट अंतर रखें ताकि घूमने के लिए सुविधा हो गया अब जो हमने छोड़ दिया बाद में साढ़े चार इंच चौड़ा अच्छा दन बिछा दे बेड पर बाद में साढ़े चार इंच चौड़ा अच्छा दन बेड पर बिछा दे घास का आच्छादन बिचार दे आच्छादन से बीज अंकुरण के लिए आवश्यक तापमान और आद्रता आच्छादन से बीज अंकुरण के लिए आवश्यक तापमान और आद्रता निर्माण होती है में बाहरी शत्रु से सुरक्षा होती है कीटक है, होते हैं पंछी होते हैं वो खोद को प्रया करते हैं बीज निकालते हैं, उनसे सुरक्षा होती है या तो ठीक है बाद में हजारे से आच्छादन पर इतना पानी छिड़के लिखे बाद में हजारे से आच्छादन पर इतना पानी छिड़के कि पानी आच्छादन में से घुसकर जड़ों के नीचे नमी जाएगी ताकि बीज अंकुरित हो बाद में आच्छादन पर इतना पानी छिड़कना चाहिए हजारे से ताकि पानी आच्छादन में से घुसकर नमी कहां पहुंचेगी बीज के नीचे ताकि बीज अंकुरित हो ठीक है हा जिस दिन बीज अंकुरित होने लगेंगे जिस दिन बीज अंकुरित होने लगेंगे हमें देखना है तीन चार दिन के बाद रोज थोड़ा उखाड़ कर अंकुरित हो तो नहीं वे टू टेस्ट इट है ना? जिस दिन बीज अंकुर होने लगेंगे आच्छादन को हटा दीजिए आश्चादन को बेड़ से हटा दिए गद्दी से हटा दिए हाँ? क्या आशाजन श्याम कोटांग हटा दिया हटा दिया हा देखिये अगर हवा का तापमान दिन का तापमान दिन का तापमान छत्तीस और शतांश के ऊपर चढ़ने लगता है अगर हवा का तापमान छत्तीस अवश्ता के ऊपर चढ़ने लगता है तो इस स्थिति में सुबह शाम दो बार हजारे से पानी दे पानी छिड़काव करे दिन में दो बार हजारे से सुबह शाम पानी का छिड़काव करें अगर तापमान 36 के नीचे है तो शाम को एक ही बार छिड़काव करें। अगर तापमान 36 के नीचे है तो शाम को एक ही बार पानी छिड़के 36 और शतांश के ऊपर जाने के बाद तापमान 36 छत्तीस अवशतांश के ऊपर जाने के बाद गरम लू चलती है उससे बचने के लिए ऊपर घास का अथवा बोरी का क्या करे छाया करे अगर तापमान ज्यादा बढ़ता है तो क्या करे उसे बचने के लिए ऊपर बोरी सेने तो गास से नहीं तो घास से ऊपर छाया करे और दक्षिण पश्चिम दिशा में दक्षिण पश्चिम दिशा में भी लू से बचने के लिए एक तो घास के बंडल रखे खड़े नहीं तो गोनी बांधे ताकि लू से बचे अगर 36 के ऊपर तापमान बढ़ने लगता है लू चलती है अगर 36 के ऊपर तापमान नहीं है नीचे है तो मंडप करने की आवश्यकता नहीं है ठीक है छिड़काव लीजिए जीवामृत का छिड़काव पौधों पर पहुद जीवामृत का छिड़काव पहला छिड़काव अंकुरण के सात दिन बाद डिग्री तो भी लोग अपने लहर से बचना के लिए करना ही पड़ेगा जहां से जिस दिशा से शीत लहर आ रही है उस तरफ तो आरवा बांध देखा पहला छिड़काव अंकुरन शुरू होने के सात दिन पश्चात दस लीटर पानी दस लीटर पानी 200 मिली कपड़े से छाना हुआ जीवामृत 200 मिली कपड़े से छाना हुआ जीवामृत कपड़े से छाना हुआ जीवामृत दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के सात दिन बाद दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के सात दिन बाद प्रति एकड़ आप प्रति एकड़ नहीं दस लीटर पानी 10 लीटर पानी और 500 मिली कपड़े से छाना हुआ जीव सौ मिली कपड़े से छाना हुआ जीवामृत आखिरी छिड़काव पौधे उखाड़ने के पांच दिन पहले यानी रोपाई के पांच दिन पहले आखिरी छिड़काव 10 लीटर पानी 200 मिली खट्टी लस्सी 10 लीटर पानी 200 मिली खट्टी लस्सी खट्टी लस्सी लस्सी को क्या बोलते हैं आप छाछ छाछ राइट छाछ बोलते हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती कुछ छाछ बोलते हैं के, रोपाई के पहले डेढ़ से पौधे उखाड़ने के बाद रोपाई के पहले डेढ़ से पौधे उखाड़ने के बाद की जड़ें बीजाम में डूबोए और रोपाई करे इस विधि से आपको इस विधि से समान ऊंचाई के इस विधि से समान ऊंचाई के हरे भरे स्वस्थ निरोगी पौधे उपलब्ध होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिरोध शक्ति होती है ये निकालिए कल सुबह गन्ना लेंगे तो जो लोग नहीं आए हैं गांव से उनको बुलाइए साथ में लाइए कोई कल शुल्क नहीं होगा शुल्क नहीं है आखिरी दिन है आ, भोजन तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा मिलेगा ना ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक, है। ठीक है। नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा कि भोजन मिलेगा नहीं वो कमेटी का स्थापन करेगा उसकी रिपोर्ट आएगी दो साल के बाद बम बाद में भोजन मिलेगा मैं बाकी समझौा देता हूँ पहले आगे की निकालें ये मॉडल बहुत ही पॉपुलर है साउथ इंडिया में से पाले का मॉडल कहते हैं जिनको पीछे दिखाई नहीं था तो सामने आकर बैठे सब्जी वाले जिनको पीछे ठीक से दिखाई नहीं देता जो तो सब्जी वाले भाई है सामने आकर बैठे जिनको सब्जियां उगाना है वो सामने आकर बैठे जिनको सब्जियां खाना है वो पीछे जाकर बैठे हाँ यह है मिर्च शिमला मिर्च बैंगन टमाटर गोभी पत्ता गोभी ग्रोकोली गोल ये ताराटार मका उसके साथ लोबिया अथवा उड़द तिकोन है, है देसी गेंदा और नाली के दोनों किनारे प्याज है लहसुन है मूली गाजर शलगम पालक मेथी हरी सब्जियाँ धनिया जो सलाद खाते हैं ना हम सलाद और हरी सब्जिया सब इसमें लेना है मैं पहले निकाल ले बाद में समझा देता हूँ आपको सब्जी वाले आके आकर बैठे अपनी खुर्ची लेकर आए नहीं तो कोई खिसक लेगा आ, मैं देता हूं लिखिए प्याज हाँ ऊपर का है मिर्च है शिमला मिर्च बैंगन टमाटर फूलगोभी पत्ता गोभी को ब्रो कोली उसके साथ दो जोड़ना है वो जोड़े नहीं उसके साथ है भिंडी गवार गवार और भिंडी गवार फल्ली और भिंडी हाँ मैं बताता हूं आपको मैं पहले समझा देता हूं प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड देखिए ये नाली है नाली की चौड़ाई कितनी है डेढ़ पीटर ये बेड़ है बेड़ की चौड़ाई डेढ़ पीटर और ये जो गोल है वो है सब्जियों का क्या क्या उसमें मिर्च है शिमला मिर्च है, बैंगन है टमाटर है फूल है पत्ता गोभी है गवार फली है भिंडी है है ना मुख्य गोभी आमची जो है वो सब एक चिन्ह न उनमें से कोई एक सभी लेंगे दो के बीच में अंतर दो लाइन के बीच में तीन फीट है है ना तीन फीट और दो के बीच में दो और तीन है अगर कुछ किस्में ऐसी है कि जो पौधे कम बढ़ते हैं उसके लिए दो फीट है कुछ किस्में कैसे होती है ज्यादा पौधे बढ़ते हैं उसके लिए कितना है तीन फीट है यानी तीन बाय दो और दो बाय दो अब ये गोल आका है ये है मिर्ची आ, दो के बीच में स्टार है स्टार है मक्का उसके साथ लोबिया अथवा उड़द लोबिया झुड़पी लोबिया ये जो त्रिकोण है वो है देशी गेंडा देशी गेंडा और ये नाली के दोनों किनारे हम जो खाने में सलाद खाते हैं साथ में हरी सब्जियां भी खाते हैं वो तो सब लेना है मिक्सचर उसमें प्याज है लहसुन है मूली है गाजर है शलगम है पालक मेथी बाकी भी सब्जियां और धनिया अब इसको मैं समझ लेता हूँ लिख लिए पहले निकाला क्या होगा ये लिखिए लिखिए जहां सब्जी की खेती करना है उस खेत को दो तीन बार जोताई कर ले जोताई कर ले शांति से देखिए बिल्कुल पिछले फसल के मुख्य मुख्य अवशेष पिछले फसल के मुख्य मुख्य अवशेष उठाकर खेत के कोने में ढेर लगा दे आच्छादन के लिए फिर वो फसल के जो अवशेष होते हैं ना जड़े होते हैं कुछ अवशेष होते हैं वो सब चुनकर खेत के कोने में अगले आच्छरण के लिए ढेर लगा दे लगा दिया अंतिम जोताई के पहले अंतिम जोताई के पहले प्रति एकड़ 400 किलो प्रति एकड़ 400 किलो घन जीत नंबर एक अथवा दो घन जीवाबूत नंबर एक अथवा दो भूमि के सतह पर छिड़क दे बिखेर दे घनजामूत नंबर एक अथवा दो 400 किलो प्रति एकड़ भूमि के सत्ता पर छिड़क दे बिखेर दे बाद में अंतिम जोताई करे ताकि वो मिट्टी में मिल जाए वो नाली निकालने का जो औजार होता है रिजर क्या बोलते उसको नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं बांधा ठीक है ठीक है हाँ बाद में दक्षिण-उत्तर दिशा में बाद में दक्षिण-उत्तर दिशा में ढलान के विरुद्ध दिशा बाजू में दक्षिणो दिशा में ढलान के विरुद्ध दिशा में ढलान के विरुद्ध दक्षिणोत्तर दिशा में अथवा ढलान के विरुद्ध दिशा में अगर सपाट है तो दक्षिणोत्तर ढलान ज्यादा है तो दिशा देखना नहीं उसके विरुद्ध आड़े है ना तीन फीट अंतर पर तीन फीट अंतर पर इस तरह नाली या निकाले इस तरह नालियां निकाले ताकि नाली की चौड़ाई डेढ़ फीट आएगी ताकि नाली की चौड़ाई डेढ़ फीट आएगी और बेड की चौड़ाई कितनी आएगी डेढ़ फीट आएगी डेड़ की चौड़ाई भी डेढ़ देड़ फीट आएगी ठीक है बाद में डेढ़ के मध्य लाइन में बाद में बेड़ के मध्य लाइन में बेड़ के मध्य लाइन में मध्याने बीस के लाइन में है ना बीस के लाइन में अगर पौधे मध्यम होते हैं अगर पौधे मध्यम बढ़ते हैं तो दो फीट अंतर पर अगर पौधे मध्यम बढ़ते हैं यानी किसमें ऐसी है जो पौधे मध्यम बढ़ते हैं तो हर दो फीट अंतर पर अथवा पौधे बड़े बढ़ते हैं तो तीन फीट अंतर पर अथवा पौधे ज्यादा बड़े बढ़ते हैं तो तीन फीट अंतर पर एक एक मुठ्ठी घना जीवामृत डाल दे बेड के सेंटर लाइन में यानी तीन बाय दो आएगा नहीं तो तीन बाय तीन आएगा आएगा ना कितना आएगा तीन बाय दो अथवा तीन बाय तीन आएगा ये अभी अभी हमारी तैयारी है ना तो घनी जो एक मुट्ठी एक ही मुट्ठी डालना है अब जो घनी जो हम डालने से क्या होगा कि हमें यहां पौधा लगाना है मालूम पड़ेगा है ना उसको जीवाणु भी मिलेंगे हाँ बारिश शुरू होते ही बारिश शुरू होते ही बारिश काल में जून जुलाई में उाला से पौधे उखाड़कर पौषशाला से पौधे उखाड़कर और उनकी जड़े बीजामृत में डुबोकर और उनकी जड़े बीजामृत में डुबोकर बेड़ के मध्य लाइन में जहां जवाब घन जुआम डाला है बेड़ के मध्य लाइन में जहां बीजाम घन जुआम डाला है वहां रोपाई करें। रोपाई के समय थोड़ा बादल ज्यादा होने चाहिए ना झड़ होनी चाहिए बारिश की थोड़ी झड़ होनी चाहिए जहां घन जुआम डाला है ना बेड़ पर डाला ना आपने मुठ वहां पौधे लगा दीजिए लगाते समय हल्की बारिश निरंतर झड़ के रूप में होनी चाहिए अथवा बारिश का वातावरण होना चाहिए कभी तो दुख नहीं चाहिए कौन सा चाहिए बारिश का वातावरण चाहिए दो तीन दिन के बाद रोपाई के दो तीन दिन के बाद जब पौधे खड़े हो जाएंगे जब पौधे खड़े हो जाएंगे तो सब्जियों के दो पौधों के बीच में सब्जी के दो पौधों के बीच में बीजामृत का संस्कार करके बीजामूत का संस्कार करके दो बीज मक्का के और दो बीज लोबिया के अथवा उड़द के दो बीष मका के और दो बीष लोबिया अथवा उड़द के भूमि में डाल दे दो के बीच में वहां लिखे स्टाल चिन्ह स्टाल को क्या कहते हैं चांदी चांदी चिन्ह है वहां है ना दो के बोले हाँ। बाद में अगले दो पौधों के बीच में बाद में अगले दो पौधों के बीच में क्या लगाना है गेंदा लगाना है गेंदा की जड़े बीजाम डूबो कर गेंदा लगाना है अगले दो के बीच में त्रिकोण है ना त्रिकोण अगले दो के बीच में क्या लगाना है हा गेंदा की जड़े बीजाम डूबो कर गेंदा लगाना है इस तरह इस तरह मक्का गेंदा मक्का गेंदा मक्का गेंदा ये सीक्वेंस चलेगा ठीक है इस तरह मक्का गेंदा मक्का गेंदा ये सीक्वेंस चलेगा ठीक है उसी दरमियान आराम से देखे उसी दरमियान उन्हीं दिनों में एक दो दिनों में उन्हीं दिनों में ज प्याज, प्याज शीतकाल में लहसुन प्याज तीनों काल में आते हैं बारिश में भी आता है शीतकाल में भी आता है और जायज में भी आता है ग्रीष्म में भी आता है प्याज लहसुन गाजर मूली प्याज लहसुन गजर मूलीम सलगम पालक मेथी, पालक, मेथी, पालक, अन्य हरी अन्य हरी सब्जियाँ धनिया इन सभी बीजों को बीजामृत का संस्कार करके इन सभी बीजों को बीजामृत का संस्कार करके आकृति में दिखाए उस तरह आकृति में जैसे दिखाया उसी तरह नाली के किनारे नाली के किनारे दोनों ओर दोनों ओर 6 6 इंच अंतर पर नाली के दोनों किनारे छ इंच अंतर पर मिश्रण थोड़ा थोड़ा डालते जाइए दोनों तरफ डालते जाइए कृषि वैज्ञानिक जो दावा करते हैं लिखिए कृषि वैज्ञानिक जो दावा करते हैं एक पौधे के साथ दूसरा पौधा लगाने से कि एक पौधे के साथ दूसरा पौधा लगाने से खाद्य तत्व लेने में प्रतिस्पर्धा होती है खाद्य तत्व लेने में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है यह उनका दावा सफेद झूठ है यह उनका दावा सफेद झूठ है जंगल में कहा प्रतिस्पर्धा है जंगल में कहा प्रतिस्पर्धा है कोई शोषण नहीं घने जंगल खड़े हैं वास्तव में खाद्य के लिए स्पर्धा नहीं होती लिखिए वास्तव में दो पौधों के बीच में खाद्य लेने में स्पर्धा नहीं होती नमी और रोशनी के लिए स्पर्धा होती है नमी और रोशनी के लिए स्पर्धा होती है इस मॉडल में जितने भी आंतर फसले ली है लिखे इस मॉडल में जितने भी आंतर फसले ली है वह सब्जियों के लिए सहज जीवन देती है मदद करती है अभ्यास करके ही उनको चुना गया है छह साल तक मदद करते हैं उनको दूसरे करते हैं एक दूसरे को मदद करते हैं। खिंचती पौने खती किसी मदद करते हैं यहां लिखे यहां लगाया हुआ लोबिया की जड़े या उड़द की जड़े यहां लगाए हुए लोबिया की जड़े या उड़द की जड़े दोनों तरफ के सब्जियों की जड़ों को दोनों तरह के सब्जियों की जड़ों को और मक्का की जड़ों को भी और मक्का की जड़ों को भी हवा से नाइट्रोजन लेकर हवा से नाइट्रोजन लेकर उपलब्ध कराती है किसको कराती है इन सबको उपलब्ध कराती है यानी युवराज का कारखाना हुआ हो गया साथ में साथ में लोबिया की फूलों पर लोबिया के फूलों पर लोबिया के फूलों पर बहुत ज्यादा मात्रा में मित्र कीट आते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में मित्र कीट आते हैं पत्तों पर भी आते हैं और जैविक कीट नियंत्रण करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं एक एक का महत्व क्या मैं बता रहा हूं आपको आपके मन में सवाल होगा ये क्यों लगाया है लोबिया क्यों है मक्का क्यों है गेंदा क्यों है ये बता रहा हूं है हाँ। न उसी तरह मक्का के गुक्के पर भी बहुत ज्यादा मात्रा में मित्र कीट आते हैं और दुश्मन कीटों को नाश करते हैं दुश्मन कीटों का नाश करते मक्का के जड़ों के पास असहजीवी जीवाणु होते हैं मका के जड़ों के पास और सहजीवी जीवाणु होते हैं और लोबिया के जड़ों के पास कौन से होते हैं सहजीवी होते राइट मका के जड़ों के पास और सहजीवी जीवाणु होते हैं और लोबिया के जड़ों के पास सहजीवी जीवाणु होते हैं और तो दोनों की यूनाइटेड फ्रंट सत्ता संभालती है नाइट्रोजन फिक्सेशन का ठीक है मिर्च टमाटर बैंगन गोभी मिर्च टमाटर बैंगन गोभी गवार अथवा भिंडी इनके जड़ों पर कभी कभी गाँठे दिखाई देती हैं इनके जड़ों पर कभी कभी गाँठे दिखाई देती हैं वो गाँठे उठिए श्रूखी की नेम्याटोड़ नेम्या को क्या कहते हैं आप सूत्री ने लिखा है बोर्ड पर लिखा है वो गाठों में सूत्री होती है नेम्या टोड़ नेम्या यह नेम्या खतरनाक है यह नेम्या बहुत खतरनाक होता है जड़ों से सारा रस खींच लेता है जड़ों से सारा रस खींच लेता है तो सब्जों की रुद्धि रुक जाती है जड़ों से सारा रस खींच लेता है तो सब्जों की रुद्धि रुक जाती है गिरते हैं छोटे छोटे फल गिरते हैं नुकसान होता है इस नेमैटोड का नियंत्रण इस नेमैटोड का नियंत्रण अपला टर्थोनाइन अपला टर्थो नाइल अपला टर्थोनाइल यह औषध तत्व करता है अफला टर्थोनाइल इट इज ऑल्कोइ अपला टर्थोनाइल यह औषधी तत्व करता है निर्माटोट का नियंत्रण कौन करता है यह औषधी तत्व करता है इसकी निर्मिति केवल इसकी निर्मित केवल देशी गेंदा के जड़ों में होती है और सेवंती की जड़ों में होती है इस दवा की निर्मित केवल देशी गेंदा के जड़ों में होती है और कश्मे होती है सेवंती मालूम है क्या शिवंती ऐसे पीले पीले फूल होते हैं गजरे लगाते माता है हमारी पीले पीले फूल होते हैं मुझे मालूम नहीं यहाँ क्या बोलते हैं चमेली अलग है ऐसी वो फैलती है फूल बड़े अच्छे फूल होते हैं सफेद होते हैं पीले होते हैं उसके गजरे दक्षिण भारत में हमारे माता बहनें लंबे लंबे गजरे पहनती है नहीं मोगरा अलग है सिंधु बोलते ये गेंदा तो मालूम है हां गेंदा के जड़ों में होता है इसलिए इसलिए ये लगाया हुआ गेंदा नेमेटोड का नियंत्रण करेगा क्या करेगा नेमेटोड का नियंत्रण करेगा ये क्यों लगाया है आपके मन में सवाल है इसलिए मैं बता रहा हूं लोबिया के फूल और गेंदा के फूल लोबिया के फूल और गेंदा के फूल मधुमक्खियों को तेज गति से आकर्षित करते हैं मधुमक्खियों को तेज गति से आकर्षित करते हैं मधुमक्खी आकर क्या करती है पराग सिंचन करती है और मधुमक्खिया आकर सब्जियों के फूलों में पराग सिंचन करती है तब कहीं हमें सब्जियों का उत्पादन मिलता है पराग सिंचन परागी भवन पॉलिनेशन क्या बोलते हिंदी में प्रया कन हो गया सिंचन ठीक है ठीक है आपकी भाषा में है वो लिख लीजिए हिंदी में उसको पॉलिनेशन कहते हैं आप लिखिए क्या लिखना है ठीक है हाँ ठीक है हाँ। देशी गेंदा मका और लोबिया इनके माध्यम से हमें आच्छादन के लिए काष्ट भी उपलब्ध होता है आच्छादन के लिए काष्ठ भी उपलब्ध होता है आप दशहरा बोलते कि विजयादशमी बोलते दशहरा बोलते हां दशहरा और दीपावली के समय दशहरा और दीपावली के समय और नवरात्रि में भी अभी जो नवरात्रि आएगी उसको क्या कहते आप नवरात्रि में भी मक्के के गुट्टों को मके के गुट्टों को और गेंदा के फूलों को बाजार में बहुत बड़ी मांग होती है और दोगुने दाम मिलते हैं बाजार में बहुत बड़ी मांग होती है और दोगुने दाम मिलते हैं तो हमारी जेब भी बड़ी हो जाती है ना तो हमें पैसा भी मिलता है समझ में आ रहा है ना हाँ मका के ऊपर मका के पौधों पर हमारे पंछी महोदय आकर बैठते हैं हमारे पंछी आकर बैठते हैं नब्बे प्रतिशत पंची मांसाहारी होते हैं नब्बे प्रतिशत पंची मांसाहारी होते हैं और वे सब्जियों के पौधों पर होने वाली इल्लियों को चुन चुन कर खाते हैं अब वे सब्जियों के पौधों पर आने इल्लियों को चुन चुन कर खाते हैं और खाते खाते अपनी विष्टा भी भूमि पर डालते हैं। फुकट में नहीं खाते अपनी विष्ठा भी भूमि पर डालते मात्रा समझा जाओ आपको देखिए अक्टूबर नवंबर नीचे मत रखिए रहिए अक्टूबर नवंबर मार्च अप्रैल मई जून अक्टूबर नवंबर मार्च अप्रैल मई जून अप्रैल मई जून इन छह मनों में तेज गर्मी तपती है तेज गर्मी तपती है पत्तों के तापमान बढ़ता है पत्तों में से बाष्प हवा में निकल जाता है पत्ते सूखने लगते हैं इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं निर्जलीकरण इससे नुकसान होता है लेकिन गेंदा और मक्का गेंदा और मक्का गर्म हवा अथवा शीत लहर को रोकता है लू और शीत लहर को रोकता है तब हवा वही चारों ओर घूमने लगती है तब हवा वही पौधों के चारों तरफ घूमने लगती है उनके भवरे बन जाते हैं इससे पांच अवशत उष्ण तापमान घटा है इससे लू में पांच उष्णतामान तापमान घटता है और शीतलहर में बढ़ता है और शीतलहर में बढ़ता है से इससे हमारी फसल लू से और पाले से बच जाती है इससे हमारी फसल पाले से और लू से बच जाती है और हमारे सब्जियों में गेंदा के फूल जब होते हैं तो हमें आंखों में कैसा लगता है आ? बड़ा अच्छा लगता है है ना अब आपके समझ में आ गया ये क्यों लगाया समझ में आ गया हा अब इसमें स्पर्धा तो नहीं हाँ लिखिये जीवामृत का उपयोग जीवामृत का उपयोग रोपाई के बाद महीने में एक बार या दो बार रोपाई के बाद महीने में एक बार या दो बार एक एक कप जुआमृत एक एक कप जुआमृत एक एक, एक एक कप चाय का कप जुआमृत से लिखा शांति से लिखे एक एक कब्जा अमृत दो पौधों के बीच में दो पौधों के बीच में भूमि के सतह पर डालिए भूमि के सतह पर डालिए महीने में कितने बार एक बार या दो बार है ना हाँ। रोपाई के बाद एक महीने तक लिखे रोपाई के बाद एक महीने तक एक मास तक डेढ़ पर आने वाली घास डेढ़ के ऊपर निकलने वाली घास खपतवार निराई गुराई से निकाल ले, निराई गुराई से निकाल ले निराई गुराई से निकाल ले, और बाद में, बाद में, में पूरा लेड़ आच्छादन से भर दे बाद में पूरा बेड़ आच्छादन से भर दे देख में बताया है पूरा बेड़ आच्छादन से भर दे ये आच्छादन देखिए यह आच्छादन बाद में अंकुरित होने वाले खरपतवार के अंकुरों को बाद में अंकुरित होने वाले खरपतवार के अंकुरों को रोकेगा बढ़ने से रोकेगा बढ़ने से रोकेगा जीवाणु और ह्यूमस की सुरक्षा करेगा पानी लू से बचाएगा पानी जीवाणु और ह्यूमस से ह्यूमस को हवा पानी और लू से बचाएगा शीतलहर से बचाएगा पाले से बचाएगा और क्या करेगा आ? देशी केचों की क्या करेगा गतिवादी गतिविधियां बढ़ाएगा देशी केचों की गतिविधियां बढ़ाएगा और क्या करेगा ह्यूमस की निर्मित करेगा स की निर्मित करेगा और क्या करेगा बताइए भूमि की नमी को क्या करेगा बचाएगा भूमि के नमी को बाष्प उत्सर्जन से बताएगा बचाएगा तो साथ में हमारी जेब को भी संभालेगा देखिए, बारिश काल में बारिश काल में जितना ज्यादा जीवामूत हम दे सकते हैं उतना अच्छा है बारिश काल में जितनी ज्यादा मात्रा में जीवामूत हम दे सकते हैं उतना अच्छा है तो महीने में तीन बार भी आप दे सकते हैं आच्छा डालने के बाद सीधा अच्छा दन पर ही जीवामु डाल दीजिए दो पौधों के बीच में आच्छादन डालने के बाद सीधा आच्छादन पर ही जीवामूट डाल दीजिए वो निकल जाएगा अंदर निकल जाएगा तो बताने आ गई पांच बजे हैं बताने बता आ गई घड़ी देख रहे मैं देख रहा हूं कुछ लोग घड़ी देख रहे अभी कुछ मिनट बाकी है फिर खड़े हो जाएंगे हा डाला जा सकता है डाला जा सकता है हाँ सांग बताता तो। हूं हाँ बर्षा समाप्ति के बाद बरसात समाप्ति के बाद वर्षा समाप्ति के बाद अथवा शीतकालीन ग्रीष्मकालीन सब्जियों में वर्षा समाप्ति के बाद अथवा शीतकालीन ग्रीष्मकालीन सब्जियों में जब भी सिंचाई का पानी दोगे जब भी सिंचाई का पानी दोगे उस सिंचाई के पानी के साथ उस सिंचाई के पानी के साथ महीने में एक बार या दो बार महीने में एक बार या दो बार प्रति एकड़ 200 से लेकर 400 लीटर जीवामृत दे दे प्रति एकड़ 200 से लेकर 400 लीटर जीवामृत दे दे इसका मतलब है जब ग्रीष्मकालीन शीतकालीन सब्जियों में ऊपर से डालने की आवश्यकता नहीं है ना सीधा पानी के साथ ही जाएगा शुरू से ना ठीक है अब लिखे छिड़काव फसल, फसल सुरक्षा फसल सुरक्षा एक बात मैं बताना चाहूंगा इसके पहले कि जो हम जीवामृत सब्जियों को देते हैं वही जीवामृत किसको मिल जाता है ये नाली में जो सब्जियां लगाए ना उसको अनाज से मिल जाता है उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है ठीक है ना अब लिखे शेड्यूल छिड़काव का शेड्यूल फसल सुरक्षा फसल सुरक्षा रोपाई के एक महीने के बाद पहला छिड़काव रोपाई के एक महीने के बाद पहला छिड़काव प्रति एकड़ 100 लीटर पानी दिन से लिखे महत्वपूर्ण तो ये शेड्यूल है प्रति एकड़ 100 लीटर पानी पांच लीटर कपड़े से छाना हुआ जुआ अमृत पांच लीटर कपड़े से छाना हुआ जुआ अमृत हाँ उसके दस दिन बाद दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के दस दिन पश्चात दूसरा छिड़काव कुल नौ छिड़काओं का ए शेड्यूल है पहले छिड़काव के कितने दिन के बाद दस दिन के बाद प्रति एकड़ सौ लीटर निमास्त्र प्रति एकड़ सौ लीटर निमास्त्र इसमें पानी नहीं मिलाना है केवल निमास्त्र थवा अथवा और आदर और प्रत्येक एकड़ सौ लीटर पानी प्रत्येक एकड़ सौ लीटर पानी तीन लीटर दस्वरणी अर्क तीन लीटर दशवरणी अर्क प्रत्येक एकड़ सौ लीटर पानी तीन लीटर दशवरणी अर्क दो में से कोई एक है ना बैश्यक एक हाँ दूसरे छिड़काव के दस दिन के बाद तीसरा छिड़काव दूसरे छिड़काव के दस दिन के बाद तीसरा छिड़काव दूसरे छिड़काव के दस दिन के बाद तीसरा छिड़काव प्रति एकड़ सौ लीटर पानी ढाई लीटर खट्टी लस्सी ढाई लीटर खट्टी लस्सी या छाछ जो कुछ आप उपयोग में लाते हैं शब्द कौन सा आते हैं छाछ ठीक है उसके दस दिन के बाद चौथा छिड़काव तीसरे छिड़काव के दस दिन के पश्चात चौथा छिड़काव प्रति एकड़ 150 लीटर पानी प्रति एकड़ 150 लीटर पानी और कपड़े से छाना हुआ 10 लीटर जीवामृत और कपड़े से छाना हुआ 10 लीटर जीवामृत हो गया चौथे छिड़काव के 10 दिन के बाद पांचवा छिड़काव शुर्का। चौथे छिड़काव के 10 दिन के पश्चात पांचवा छिड़काव प्रति एकड़ लीटर पानी प्रति एकड़ लीटर पानी कहाँ करते दो प्रति एकड़ दीढ़ सौ लीटर पानी पांच लीटर ब्रह्मास्त्र पांच लीटर ब्रह्मास्त्र अथवा और अथवा ब्रह्मास्त्र को विकल्प अथवा प्रति एकड़ डेढ़ सौ लीटर पानी पांच लीटर दसवर्णी अर्क पांच लीटर दस परी अर्क दो में से कोई एक है ना दो में से कोई एक बिल्कुल शांति से लिखे हाँ पांचवे छिड़काव के दस दिन के बाद छठा छिड़काव पांचवें छिड़काव के दस दिन पश्चात छठा छिड़काव प्रति एकड़ डेढ़ सौ लीटर पानी चार लीटर खट्टा मट्टा खट्टी छाछ लीटर पानी चार लीटर खट्टी छाछ हो तो गया छठे हाँ। छिड़काव के दस दिन के बाद सातवां छिड़काव छठे छिड़काव के दस दिन उपरांत सातवां छिड़काव ति एकड़ 200 लीटर पानी प्रति एकड़ 200 लीटर पानी 200 लीटर अभी कपड़े से छाना हुआ बीस लीटर जीवामृत प्रति एकड़ 200 लीटर पानी और कपड़े से छाना हुआ बीस लीटर जीवामृत हम क्या बढ़ा रहे अभी प्रखंडता बढ़ा रहे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे ना धीरे धीरे क्योंकि पौधे बढ़ रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा आठवां छिड़काव दस दिन के बाद सातवें छिड़काव के दस दिन के बाद आठवां छिड़काव प्रत्येक एकड़ 200 लीटर पानी प्रत्येक कड़ 200 लीटर पानी और 6 लीटर 6 पानीअस्त्री अग्निअस्त्र अथवा प्रति एकड़ दो लीटर पानी प्रति एकड़ दो लीटर पानी 8 लीटर दशवर निर्क आठ से 10 लीटर दशवर निर्क आठ से 10 लीटर दशवर निर्कत आखिरी छिड़काव नौवा आखिरी छिड़काव दस दिन के बाद नवे छिड़काव के दस दिन के बाद आखिरी छिड़काव प्रत्येक एकड़ 200 लीटर पानी और 6 लीटर खट्टी छाछ 6 लीटर खट्टी छाछ हो गया अब टॉनिक टॉनिक टॉनिक फल फल और फलिया फल, फल और फलिया फल बाल्यावस्था में होंगे तब ये छोटी होंगी तब और फल्लिया बाल्यावस्था में होती तब प्रति एकड़ 200 लीटर क्या चिड़कना है तो क्या नाम क्या है उसका वो लाल वाला लाल वाला क्या नाम है उसका सप्त धान्या अर्क सप्तःन्यांकुर अर्क जल्दी भूल गए जल्दी भूल गए शक्तिवर्धक, हाँ, केवल घड़ी नहीं भूलते बरबर पाज उठने के बाद खड़े होते हैं दो सौ लीटर 10, 200 सौ लीटर सप्त धान्यांकुर अर्क सप्तः धान्यांकुर अर्क 200 लीटर पानी नहीं मिलाना है आखिरी बहुत ही बढ़िया सब्जी मिलती है बहुत ही बढ़िया सब्जी हा अब लिखिए लिखिए कैनोपी मैनेजमेंट कैनोपी मैनेजमेंट को क्या कहते हैं आकार प्रबंधन आकार प्रबंधन जब आमने सामने दो पौधों की डालिया जब आमने सामने की दो पौधों की डालिया एक दूसरे में घुसकर, एक दूसरे में घुसकर झगड़े करने लगती है झगड़े करने लगती है तब फलों के लिए फल फल पोषण के लिए आरक्षित तब फल पोषण के लिए आरक्षित खाद्य तब फल पोषण के लिए आरक्षित खाद्य कहा भेजा जाता है झगड़े में भेजा जाता है भेजा खर्च होता है? झगड़े में खर्च होता है तब फल पोषण के लिए आरक्षित दो खाद्य साठा है वो कहां भेजा जाता है झगड़े के लिए झगड़े में खर्च होता है डालियों के झगड़े में खर्च होता है डालियों के झगड़े में खर्च होता है परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप फल पोषण के लिए पर्याप्त खाद्य मिलता नहीं परिणाम स्वरूप फल पोषण के लिए पर्याप्त खाद्य मिलता नहीं अर्थात फलों का आकार छोटा बनता है पर्याप्त खाद्य मिलता नहीं तो क्या होता है फलों का आकार छोटा होता है तो उपज बढ़ती है घटती है उपज घटती है जैसे मैं उदाहरण दूंगा आपको उदाहरण दूंगा भारत सरकार ने लिखी मत नहीं तो वो भी लिखेंगे भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आरक्षित रखे कितने रखे न्यूज़ मत दीजिए समझ लीजिए रखे है? अब 100 करोड़ उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यहां विकास हो जाएगा है ना लेकिन तभी पाकिस्तान हमला करता है तो वह लड़ाई होती है तो लड़ाई में पैसे कम मिलते हैं कम होते हैं तो क्या करते हैं केंद्र सरकार ये 100 करोड़ रुपए विकास के लिए आरक्षित रखे थे वो कहां भेज देती है उस लड़ाई में खर्च कर देती है तो ये यहाँ का विकास रुक गया उसी तरह फलों के पोषण के लिए आरक्षित जो खाद्य है आपातकाल में कहा भेजा जाता है उस झगड़े में क्योंकि एनर्जी खर्च होती है मैंने हाथ ऊपर उठाया कुछ कैलोरी एनर्जी वे हुई नीचे कैलोरी एनर्जी खत्म हुई तो इससे नुकसान होता है लिखे इसके बचने के लिए इस नुकसान से बचने के लिए हमें उपाय करना होगा इस नुकसान से बचने के लिए हमें उपाय करना होगा जब आमने सामने की दो पौधों की डालिया के अग्र जब आमने सामने के दो पौधों के डालियों के अग्र अग्रह को क्या कहते हैं आप अग्री कहते हैं ना शिंडा अग्र आप सामने आमने सामने की दो पौधों की डालिया के अग्र अग्रह को क्या बोलते हैं आप हाँ अग्रह बोलती ना आपस में हस्तांदोलन करेंगे आपस में झगड़ा नहीं करेंगे हस्तांदोलन करने लगेंगे यानी एक दूसरे को टच होंगे एक दूसरे को स्पर्श करने लगेंगे तब उनके अग्रह को तोड़ देना है काट देना है तब उनके अग्रों को काट देना है यानी डालियों के अग्रह क्या करना है काट देना है उसी समय तना का जो आग्रह ऊपर है, है ना तना का ऊपर का है ना वो भी काट देना है वो तना का अग्र भी काट देना है ऊपर का अग्र भी काट देना है हाँ, इससे इससे अतिरिक्त रुद्धि में खर्च होने वाली ऊर्जा इससे पौधों के अतिरिक्त रुद्धि में खर्च होने वाली ऊर्जा खाद्य बचाया जाएगा बचाया जाएगा और वो कहा जाएगा फिर वो फलों के पोषण में चला जाएगा, फलों के पोषण में जाएगा और फल बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के में मिलेंगे इस समझ में आ गया आ गया लिखिए शुद्धिकरण बीजों का शुद्धिकरण बीजों का शुद्धिकरण छुट्टी नहीं है नहीं तो बोलेंगे छुट्टी मिलेगी बीजों का शुद्धिकरण उपाय नहीं है विषय बहुत है एक दिन बचा है उपाय नहीं है बीजों का शुद्धिकरण जो किस्म हमने ली है सब्जियों की जो किस्म हमने ली है उस किस्म के सारे पौधे समान ऊंचाई के होते हैं उस किस्म के सारे पौधे समान ऊंचाई के होते हैं और एक समान दिखाई देते हैं और एक समान दिखाई देते हैं लेकिन फसल के निरीक्षण के दरम्यान लेकिन फसल के निरीक्षण के दरम्यान हमें दिखाई देता है कि हमें दिखाई देता है कि कुछ पौधे सामान्य से बड़े कुछ पौधे सामान्य से बड़े हैं और कुछ छोटे हैं कुछ सामान्य से बड़े हैं या कुछ छोटे हैं उनके पत्ते भी अलग हैं और फल भी अलग है ये अलग पौधे मिलावट है मुख्य किस्म में क्या है दूसरे किस्मों की मिलावट है ये अलग जो पौधे दिख रहे हैं वो हमारे मुख्य किस्म में दूसरे किस्मों की क्या है मिलावट है इन मिलावटी पौधों को उखाड़ कर फेंक दीजिए इन मिलावटी पौधों को उखाड़ कर फेंक दीजिए ताकि बीजों का क्या होगा शुद्धिकरण होगा होगा ना ताकि बीजों का शुद्धिकरण होगा अब लिखे बीस प्रमाणीकरण बीस प्रमाणीकरण बीस प्रमाणीकरण हाँ प्रमाणीकरण बाजार में जाकर मार्केट में जाकर लाल धागे का एक बंडल खरीदिए आप बोलेंगे बंडल कहां से आ गया बाजार में जाकर लाल धागे का एक बंडल खरीदिए वो बलवान लोग बांधते हैं ना पहलवान लोग क्या बोलते हैं हां उसके नौ नौ इंच के टुकड़े करें। अबे नौ इंच के टुकड़े क्यों करना है नौ इंच के टुकड़े करें। गया okay. फसल फूलों की स्थिति में आने के बाद फसल फूलों की स्थिति में आने के बाद जेब में लाल धागे भरकर जेब में लाल धागे भरकर सप्ताह में दो बार सप्ताह में दो बार फसल का निरीक्षण करें सप्ताह में दो बार फसल का निरीक्षण करें जो पौधा सबसे ताकतवर होगा जो पौधा सबसे बलवान होगा जिस पर कीटों का नुकसान नहीं होगा बीमारी नहीं होगी जिस पर कीटों का नुकसान नहीं होगा बीमारी नहीं होगी जिसका छाता जैसा आकार होगा गोलाकार जिसका छाता जैसा गोलाकार आकार होगा अन्य पौधों से फलों की संख्या या फलियों की संख्या सबसे ज्यादा होगी अन्य पौधों से फल अथवा फलियों की संख्या ज्यादा होगी फलों पर चमक होगी अन्य पौधों से पत्ते चौड़े होंगे उन पौधों को एक लाल धागा बांध दीजिए उन पौधों को एक लाल धागा बांध दीजिए आखिरी तक इस तरह चुने हुए पौधे को लाल धागे बांधते जाइए आखिरी तक चुने हुए पौधों को लाल धागा बांध दीजिए पौधों का चुनाव करते जाइए उस पर लाल धागा बांधते जाइए ओके okay. जिस पौधों को लाल धागे बांधे हैं जिस पौधों को लाल धागे बांधे हैं उनके फल और फलिया पक्व पौधे पर ही पक्व होने दीजिए उनके फल और फलिया पौधे पर ही पक्को होने दीजिए पीले पड़ने के बाद पक्व होने दीजिए और पीला रंग आने के बाद और पक होने के बाद उनको काटिए उनको काटिए उनमें से बीज अलग करिए उनमें से बीज अलग करिए वह बीज छाया में सुखाइए वह बीज छाया में सुखाइए बाद में जितना बीज है उससे दुगुनी राख उसमें मिलाइए बाद में जितना बीज है उससे दुगुनी राख देशी गाय के सूखे हुए गोबर से बनी हुई राख देशी गाय के गोबर से सूखे हुए गोबर से बनी हुई राख उसमें मिलाइए है ना फिर ओ बीज वो मिट्टी का क्या बोलता है थोड़ा घड़ा होता है ना छोटा हाँ छोटा हाँ बड़ा हाँ वो लालू जी हमें चाय पिलाते थे, थे। कुल्ला कुल्लड़ हाँ अच्छा कुल्लड़ उसमें रख दीजिए हाँ मटका में रखिए बर्तन में रखिए उसमें नीम के पत्ते डाल दीजिए सूखे हुए उसमें नीचे ऊपर नीम के पत्ते डाल दीजिए नीम के पत्ते नीचे ऊपर डाल दीजिए बीज के नीचे ऊपर है ना एक छोटी पोतली में नमक बांधिए कपड़े में छोटी पोतली में एक थोड़ा नमक बांधिए और वो नमक की पोतली छोटी नीम के पत्तों पर रख दे ऊपर ऊपर रख दे काय के लिए है ए, नमक की पोतली काय के लिए रखिए अगर अंदर नमी है तो क्या करेगी वो खींच लेगी है ना फिर ऊपर से दो कपड़े बांध दीजिए मुंह पर मुंह पर दो तीन कपड़ों का लपेट लीजिए मुंह को और रस्सी से पक्की बांध दीजिए रस्सी से पक्की बांध दीजिए और कपड़े के ऊपर क्या लगाना है देशी गाय का गोबर लगाना है और कपड़े के ऊपर देशी गाय का गोबर लिप दे चार उस लेट भी देसी गाय के गोबर से लिप दे सुखा कर अंदर रख दे भूमि पर नहीं ऊपर टांग दे नहीं तो किसी लकड़ी के स्टैंड पर रख दे एक महत्वपूर्ण सूचना कभी भी सूखे हुए या कौन से भी मिर्च के पास बीज नहीं रखना है लिखे कभी भी कोई भी, भी बीज किसी भी मिर्च के पास नहीं रखना है इसकी अकुल अंकुर क्षमता नष्ट होती है ठीक है देखिए इस तरह हर साल बलवान पौधों का चुनाव करते करते इस तरह हर साल बलवान पौधों का चुनाव करते करते छ साल के बाद हमारे हाथ में एक नई किस्म आ जाती है छ साल के बाद हमारे हाथ में एक नई देशी किस्म आ जाती है शंकर किस्मों को भी हम देशी किस्मों में बदल सकते हैं इस तरह इस तरह शंकर किस्मों को भी हम देशी किस्मों में बदल सकते हैं किस तरह जो भी मैंने बताया ना उस तरह चुनाव करते करते वाल का वाल्मीकि बना सकते हैं ठीक है सब्जी समझ में आ गई कैसी लगी खाने में स्वादिष्ट लगी ठीक है ठीक है ठीक है अभी आ, अभी आप जा सकते हैं बाहर के लोग जा सकते हैं दे गांव के गांव के लोग जा सकते हैं आपके साथ पड़ोसियों को लाइए अन्य किसानों को लाइए कल आ, बाकी बाकी बाकी बाकी बैठे बाकी बैठे टाउन